कटाक्ष किरणा शांत इस श्लोक द्वारा आत्मा सर्वगत है प्रत्येक आत्मा सिद्ध करते ही क्योंकि ब्रह्म सर्वगत है नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्म ब्रह्म सर्वगत है और अपने आप को सब परिछन्न मानते हैं तो एक कैसे होगा ब्रह्म और प्रत्येक आत्मा एक कैसे हो गए इसलिए कहते प्रत्येगात्मा वस्तुतः सर्वगत है इसमें युक्ति देते हैं सारा जड़ प्रपंच अभारूप है भा रूप नहीं अप्रकाश जड़ रूप है और जड़ का भान प्रकाश के बिना नहीं होगा भा सनिधि के बिना जड़ का भान कभी नहीं हो सकता है सब का भान होता है तो, तो मैं भा प्रकाश रूप चेतन हूं अर्थात तो मेरे संबंध के बिना किसी का भान नहीं होगा दीप का प्रकाश संबंध होने पर ही घटपट आदि का प्रकाश दीप से होता है आपको किसी चीज वस्तु का ज्ञान होता है तो उस वस्तु के साथ आप सिद्ध रूप आपका संबंध होना चाहिए सारा ब्रह्मांड जितने दूर में चन्द्र सूर्य नक्षत्र आदि दूर में दिखते हैं उनके साथ आपका संबंध होना चाहिए भाच तेन सर्वग इसलिए प्रत्येक आत्मा सर्वगत है इसमें कहते हैं बहु दूर में चंद्र सूर्य मंडल है बहु योजन दूरवर्ती योजन कितने हैं योजन लघु कंजा आता है चार क्या चार क्रोश मालूम है लघु कंजे नहीं आता दूरा कहा लघु कमी आता है अधिक चा? योजना चार को साठ माइल होगा बहु योजना दूरमती चंद्र सूर्य मंडलम जो नक्षत्र रात में ध्रुव नक्षत्र और अन्य नक्षत्र भी है सप्तर्षि मंडल नक्षत्र तारा देखते आप लोग कभी रात के में बड़े बड़े दिखते चंद्र से बड़ा या छोटा माले में है कितने दूर में बहुत दूर में और है चंद्र से क्या चंद्र से बहुत बड़े बड़े कितने बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े नक्षत्र दूर में होने से छोटे लगते हैं छोटा नहीं है बहुत बड़ा बड़ा है सूर्य चंद्र से कितने बड़े बड़े दूर में बहुत दूर होने के छोटा लगता है तत्व अति दूर चंद्र सूर्य की अपेक्षा और दूर में है ध्रुवादि नक्षत्र दुर्भ सप्तर शिमंडल साथ उत्तर दिशा में और नक्षत्र है बहुत नक्षत्र नाम कहाँ किसका नाम देंगे करोड़ों करोड़ों नक्षत्र कितने दूर में है बहुत दूर में बहुत बड़े बड़ा, -बड़ा। सूर्य के कितने कितने करोड़ करोड़ गुना बहुत गुना बहुत बड़ा है दिखते हैं आपको दिखते हैं प्रत्येक आत्मा भाषण दे अपने को भान होते हैं प्रत्येक भास सुनते प्रकाश होते ज्ञान होता है तत्स भान सूर्य और चंद्र इसमें चेतन कौन जड़ कौन बताओ दोनों दोनों जड़ है सूर्य जो भगवान है अभिमानी देवता है, वो तो चेतन है जो दिखता है सूर्य मंडल वो जड़ है अग्नि चेतन है जड़ है अग्नि जड़ है जो दिखती है जो जलाती है और अग्नि अभिमानी जो देवता है जैसे सर दिखता है सबके शरीर दिखता है वो चेतन या जड़े, जड़े, उसमें चेतन अभिमानी अलग है आप चेतन आपका शरीर चेतन नहीं है इसी प्रकार वृक्ष में चेतन है जीव है वृक्ष पेड़ जड़ है अग्नि सूर्य चंद्र आदि भी जड़ है उनका भान कैसे होगा आपको भान होता है तो आपका संबंध उनके साथ होना चाहिए तत्व भानम जड़ाना सब तो न संभव अपने आप नहीं हो सकता है सूर्य में जो प्रकाश है और आप जो प्रकाश है दोनों एक नहीं है चेतन जो प्रकाश है ज्ञान रूप प्रकाश है जो सूर्य को भी प्रकाश करता है कोई प्रकाश है सूर्य को प्रकाश करने के लिए कौन प्रकाश है चंद्र है चेतन रूप जो आत्म रूप प्रकाश है सूर्य चंद्र सब को प्रकाश करने वाला वो प्रकाश है जड़ान तेसाम जड़ है सब अपने आप प्रकाश भान नहीं होगा किंतु स्व प्रकाश रूप आत्म चैतन्य संबंध बोले नहीं बद वक्तव्य आत्मा है स्वप्रकाश सब को प्रकाश करने के लिए जैसे सूर्य सूर्य को आप देखने के लिए चक्षु चक्षु को जानते बुद्धि के द्वारा बुद्धि को भी आप जानते हो आपको जानने के लिए कौन है मालूम ये सबको जो जानता है सब का प्रकाशक विज्ञाता उसको जानने वाला कोई नहीं है दृग रूप चेतन सब का प्रकाशक है उसका प्रकाशक कोई नहीं विज्ञातारम अरे के नीजान यात बृहदारण्य केज्ञ बढ़कर महर्षि कहते जो सबको प्रकाश करने वाला उसको किससे जाने सबको प्रकाश करने वाला है मन को भी प्रकाश करने वाला बुद्धि को भी जानने वाला चेतन है जो मन बुद्धि ब्रह्म आत्मा के द्वारा प्रकाशित तो होते हैं प्रकाश्य है वो जड़ है जड़ कोई पदार्थ ब्रह्म को प्रकाश करेगा कोई चेतना प्रकाश करेगा ब्रह्म से भिन्न कोई चेतना है नहीं आय आत्म स्वरूप सर्वगत है प्रत्येक आत्मा को भान होता है जड़ों का भान अपने आप नहीं हो सकता है किन्तु जो आत्मा स्व प्रकाश है सबको प्रकाश करता है उसको प्रकाश करने के लिए अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है सब प्रकाश होने से अपने आप स्वयं प्रकाशमान है सब प्रकाश होता है आत्म चैतन्य उसके संबंध बले न संबंध के सामर्थ्य से ही सारा जड़ वस्तुओं का प्रकाश होता है तद वक्तव्य तत्का त सब पदार्थ आप जो आत्मचेतन हो आपके संबंध से ही कहना पड़ेगा सत्व अप्रकाश से घटा दे घट प्रकाश रूप है क्या सत अप्रकाश है उसका प्रकाश के संबंध से ही होता है दीप को प्रकाश करने के लिए क्या आलोक चाहिए दीप चाहिए या टर्च दीप को प्रकाश करने के लिए अन्य दीप की आवश्यकता है दीप भी स्वप्रकाश है सजातीय प्रकाश की अपेक्षा नहीं करता है ज्ञान की तो आवश्यकता है दीप को जानने के लिए ज्ञान चक्र जरूरत है किंतु सजातीय दीप के सजातीय दूसरे दीप की आवश्यकता दीप को देखने के लिए नहीं घट को देखने के लिए क्या दीप चाहिए सब प्रकाश दीपादि संबंध बोले नहीं वह प्रकाश दर्शनाथ जो अप्रकाश रूप घट आदि उनके उनका जो भान होता है प्रकाश होता है अन्य प्रकाश के बिना होता है अन्य प्रकाश के होता है आ? अन्य प्रकाश के बिना हो जाता है सुना नहीं ये है ये सोते ये तो सरल है इसको क्या सुनेंगे घड़ा दीप तो हमको मालूम है है न घड़ा दीप को क्या सुनेंगे थोड़ा मन घूमो थोड़ा चक्कर लगाओ थोड़ा सा मन मिलेगा मन को अच्छा लगता है ब्रह्मांड में घूमने के लिए बैठ बैठे मन बाहर भाग जाता है इसलिए इतने समझ नहीं आता का घर ग़, घट का प्रकाश होने के लिए दीप के बिना हो जाएगा यही पूछा तो था बुनने के डर क्यों लगा ये सरल है ना न घ है उनका प्रकाश दीप आदि प्रकाश के बिना नहीं होता है इसे दीप आदि संबंध से ही प्रकाश होता है अप्रकाश का प्रकाश स्वयं प्रकाश दीप के संबंध से होता है ठीक इस प्रकार प्रकाश रूपयी जड़ प्रपंच सारा पर्वत आदि आकाश आदि पृथ्वी जड़ आदि भूत अभतिक जितने सब जड़ है उनका प्रकाश सब प्रकाश आत्मा के संबंध के बिना नहीं होगा यदि प्रत्येगात्मा अप्रिविष्ठित अभी प्रत्येगात्मा आप मानते हैं मैं यही हूँ देह तो यहाँ है और अपने को देह परिचन्न मान करके मानते मैं यहाँ ही हूँ यदि प्रत्येगात्मा यही रहता कथम ध्रुवादना संबंधित ध्रुव नक्षत्र के साथ कैसे संबंध होगा आपका संबंध ध्रुव नक्षत्र के साथ नहीं हो तो आपको ध्रुव नक्षत्र का प्रकाश नहीं होगा ध्रुव नक्षत्र आपको दिखेगा दिखता है दिखता है तो आपके साथ ध्रुव नक्षत्र का संबंध है ऐसे मानना पड़ेगा यदि आप यही केवल प्रकोष्ठ में है कट में सोया हुआ है समय होने पर निदेश नहीं उठ पाते ऐसा यदि मानेंगे तो ध्रुवा नक्षत्र उठने के बाद भी नहीं दिखना चाहिए दिखता है उठने पर कहते रात में सो जाएंगे तो कहाँ दिखेगा <laughs> किसने देखा है ध्रुवा नक्षत्र हाँ देखना उत्तर दिशा में दिखता है थोड़े थोड़े कभी कभी आकाश को देखे ना आकाश को देखने से वैराग्य होगा आकाश देखो विचार करो कितने बड़ा है कितने दूर आकाश आगे है बड़े बड़े वैज्ञानिकों लोग कभी चुप हो जाते हैं वैज्ञानिक लोग कभी कभी कहते हैं आप क्या वेदांत कहते आजकल के जमाना भाई विज्ञान लोग कहाँ चले गए बड़े बड़े वैज्ञानिक इतने नहीं कहते सामान्य लोग कुछ नहीं पढ़ने वाले बड़े बड़ी बात करते हैं अगले विज्ञान कहाँ चला गया क्या घटपट करते है विज्ञान बहुत दूर चला गया बड़े बड़े वैज्ञानिकों से पूछा गया विज्ञान तो बहुत दूर हो गया बहुत वैज्ञानिक लोगों ने जान लिया सब वैज्ञानिक मिलकर के मिल जितने जान लिया और उसके आगे आकाश और कितने बाकी है बताओ सब मिल करके विज्ञान सब वैज्ञानिकों से पूछो सब मिलकर के बताओ जितने आकाश को आपने जान लिया आकाश का और कितने गुना बाकी रहा दो गुना चार गुणा सौ गुणा हजार गुना लाख गुणा कितने गुणा बाकी कोई बता से तो आकाश का कितने भाग से एक भाग आपको मालूम हो गया जान लिया आपने सब वैज्ञानिक से पूछो आपने बहुत जान लिया पूरे आकाश से कितने प्रतिशत का ज्ञान आपको हो गया एक प्रतिशत तो क्या ज्ञान हो गया आधा प्रतिशत तो कर सकते हैं नहीं जो गणित अच्छे पढ़ते हैं वो चुप हो जाएंगे कुछ नहीं कर सकते अनंत आकाश है क्या जान लिया जितने जान लिया उसके आगे और कितने बाकी कितने बाकी है सोचो विचार करो दिमाग शांत तो हो जाएगा एकदम आगे कितने बड़ा है दूर चलते जाओ करोड़ों साल तक तो ऊपर चलते जाओ चलते जाओ रॉकेट के द्वारा प्लेन के द्वारा चलते जाओ तो भी आकाश समाप्त तो कितने साल में हो जाएगा समाप्त तो नहीं होगा इसलिए बहुत दूर तक है यदि प्रत्येक आत्मा आई यही होता तो ध्रुवादी के साथ संबंध कैसे होगा इसलिए मानना पड़ेगा प्रत्येक आत्मा सर्वव्यापक है तब तो ध्रुवादि भाषक ध्रुवादि नक्षत्र ध्रुव केवल नहीं नाम ले लेते हैं आकाश में बहुत छोटे बड़े नक्षत्र बहुत हैं वो जो कभी कभी दिखते हैं अब देखो तो वहां के साथ प्रकाश आपका संबंध नहीं होगा तो आपको दिखेगा ही नहीं ये दीप का दीप के प्रकाश का संबंध घट में नहीं होगा तो दीप के द्वारा घट प्रकाशित होगा घट प्रकाशित होता है तो दीप प्रभा का संबंध है आपको प्रकाश होता है दिखता है तो आपका संबंध है। आपका संबंध होने से आप व्यापक हो ध्रुवादी के प्रकाशक होने से प्रत्येक आत्मा सर्वगत है सर्वगत जी प्रत्येक आत्मा ऐसे लगना चाहिए कि मैं सर्वगत हूँ पढ़ने के बाद सुनने के बाद लग जाता है मैं सर्वगत हूँ मैं ब्रह्म कहते समय में मैं तो इधर सर्वगत के लगेगा पूछते हैं तो परिचिन प्रतिति क्यों होती है मैं परिचिन ऐसे प्रतीत होती देह के अंदर छोटा हूं सारा ध्रुव नक्षत्र के पास में हूं ऐसे मालूम हो जाता है भान होता है सर्वव्यापक भान नहीं हो करके परिचन्न भान क्यों होता है कहते आगे परिचिन आता परिच्छिन्नता प्रतीतिश्च आत्मनु अभिव्यंजक उपाधि परिच्छेदाद भ्रांत्या उप पद्यती से हो जाती है प्रतीति आकाश व्यापक है घट के अंदर आकाश को घट आकाश कहते घट आकाश व्यापक है परिचयन है घट परिचयन होने से घट आकाश को भी परिचयन कहते घाटर घट्टूप उपाधि ये अभिव्यंजक उपाधि है आत्मा सर्वव्यापक है उसकी अभिव्यक्ति होती देह में ये जो दिवाले है दिवाली के अंदर आ, आत्मा है मालूम है दिवाली के अंदर आत्मा है का को लोग नया, लोग नया, लोग नया लोग पहले सिद्ध कर देते हैं प्रत्येक आत्मा अलग तो अन्य तो मानते अलग है बहुत किन्तु आत्मा को व्यापक ऐसे सिद्ध करते हैं दिवाल के अंदर आत्मा है किन्तु उसके अभिव्यक्ति नहीं होती ये देह में अभिव्यक्ति होती आपके देह के अंदर अंतकरण है उसमें आत्मा का आभाष चिदाभाष हुआ और चेतन जैसे शरीर दिखता है दीवाल में अंत करण नहीं है चिरा भाष नहीं होता है तो जड़ ये जो चेतन दिखता है अंतकर्ण देह में है ये अभिव्यंजक है आत्मा का सर्वत्र होने पर भी आत्मा की अभिव्यक्ति नहीं होती है अभिव्यक्ति देह के अंदर अंतकर्ण में होती है अभिव्यंजक रूप जो उपाधि है देह अंतकर्ण विशिष्ट देह उसके परिचे परिचिन्न है उपाधि सीमित होने से आत्मा में परिचिन्न की भ्रांति होती है आकाश व्यापक होने पर भी घट व्यापक है नहीं घट के अंदर जो आकाश हो परिचिन्न है कहते आकाश परिचिन्न है घट आकाश नष्ट हो गया वस्तु तो, तो उत्पत्तिनाश आकाश में नहीं घट में है परिचिन घट है आकाश परिचिन्न नहीं है तो परिचिनत्व की बुद्धि होती भ्रांति से इस प्रकार आत्मा व्यापक होने पर भी आपका स्वरूप व्यापक है फिर भी मैं परिचय से प्रतीत होती है क्योंकि आत्मा की जो अभिव्यक्ति होती देह के द्वारा वो देह परिचन्न है देह छोटा है वही आत्मा के आपके स्वरूप की अभिव्यक्ति होती है अब देह में अपने को मान तो दिवाले में नहीं पेड़ में नहीं आकाश में नहीं देह में आपके स्वरूप के आत्मा की अभिव्यक्ति आपके अंतकर्ण में देह में होती है वस्तुता आत्मा एक है प्रतिबिंब चिदाभास अंतकर्ण में दिखता है उसको में मान करके परिचिन बुद्धि होती ये भ्रांति है कोई दर्पण में प्रतिबिंब को मैं मान लिया दर्पण आपका प्रतिबिंब दिखता है वो आप या नहीं है? आपका प्रतिबंब को कोई अपने को मान लिया प्रतिबिंब ये भ्रांति है इस प्रकार ये देह में जो अहम बुद्धि है में प्रतिबिंब होने का कारण ये भ्रांति है देह परिचन्न होने के कारण मैं परिचिन हूं अंतकर्ण में सुख दुख है अंतकर्ण आत्मा का एकत्र तो भ्रम हो गया अंतकर्ण में आत्मा का प्रतिबिंब होता है वो चेतन जैसे लगता है अंतकर्ण चेतन है या जड़ है माल में अंतकर्ण जड़ होने पर भी चेतन के प्रतिबिंब से चेतन जैसे लगता है उसको मैं मान करके मैं चेतन उसको मानते हैं चेतनो चेतनो हम करो सुखी दुखी सुख दुख अंतकर्ण में है अंतकरण और आत्मा का एकत्व भ्रम जब हो जाता है इसको कहते धर्मी अध्यास दो धर्मी का एकत्व भ्रम होता है धर्म रहता है अंतकर्ण में सुख दुख आत्मा में चैतन्य जैसा लौह और अग्नि ये धार्मिक है लौह में वर्तुलत्व धर्म है अग्नि में धर्म है दग्धृत्व दाहकत्व दोनों के एकत्व भ्रम होने के कारण लौह का जो वर्तुलत्व वर्तव गोलाकार है वो अग्नि में दिखता है अग्नि में जो दग्धत्व है वो दिखता है लोहे में ये धर्म का एकत्व परस्पर अध्यास होता है इसी प्रकार आपके अंत करण में चेतन का प्रतिबिंब प्रति होने से वो चेतन जैसे लगता है कौन चेतन जैसे लगता है अंतकरण अंतकरण में चेतन का प्रतिबिंब होने से वो चेतन जैसे लगता है कौन अंतकरण मैं उसको मानते चेतन जैसे न मैं ही मान लेते हैं वो चेतन जैसे लगता है लगने से क्या होगा से अंतकर्ण का सुख दुख आत्मा में दिखता है आत्मा का चैतन्य अंतकरण में दिखता है मान पे मैं चेतन हूं मानते हैं नहीं चेतना हूं है अंतकरण में दिखता आत्मा में भांति के कारण इसी प्रकार यहाँ आत्मा व्यापक होने पर भी परिचिन प्रतीत होती है यहाँ मैं प्रकोष्ठ में हूं यहाँ हूँ वहां नहीं ये आत्मा की जो अभिव्यक्ति होती उपाधि के द्वारा अभिव्यंजक उपाधि के परिचय के कारण भ्रांति से ही में परिचय से बुद्धि होती है तदुत्तम ब्रह्म गीतायाम एक ब्रह्म गीता है ब्रह्मा जी ने उपदेश किया इसे ब्रह्म गीता देवताओं को अब ब्रह्म का ही उपदेश है शुद्ध ब्रह्म का स्वयं भानुम अशक्त ही जडात्मक जगत स्वयं भातुम बोलो य भाशक्त चित्संधबल ना भात। चथ स्वाभिव्यंजकसकोचा सकोच प्रतिभात्मन नवेण चिद्रूप सर्वव्यापी सदा सर्व्यादा स्वयं इदं जड़ा जगत जड़ात्मक इद जगत स्वयं भातुमि अशक्त ये जगत जड़ हे जड़ूपे जड़ात्मका जड़ूपे जड़ आत्मा आत्म का स्वरूप जड़ स्वरूप जगत स्वयं भान नहीं हो सकता है जड़ का भान अपने आप नहीं होता है चित संबंध बल नए खलु भाति चेतन के संबंध से ही जगत का भान होता है न चो अन्य अन्य प्रकार से नहीं चेतन के संबंध के बिना जगत का भान नहीं होगा आपके संबंध से ही आपको ध्रुवतारादी का भान होता है यदि ध्रुवतारादि के देश में आप नहीं हो आपका संबंध नहीं होगा तो आपको दूरवर्ती ध्रुवतारादि का भान नहीं होता भान होता है इसलिए आप सर्वगत हो तो सर्वगत होने परिवेश में परिचिन्न बुद्धि क्यों होती स्वाभिव्यंजक संकोचार्थ संकोच प्रतिभा आत्मन आत्मन संकोच प्रतिभा संकोच भान आत्मा में संकोच भान होता है क्योंकि आत्मा का जो अभिव्यंजक शरीर का, का संकोच से शरीर परिचिन है ये देह में आत्मा की अभिव्यक्ति होती वो परिचिन होने से आत्मा प्रतिभा संकोच प्रतिभा संकोच भान होता है वस्तुतः तो तो संकोच आत्मा परिचिन्न नहीं व्यापक है न स्वरूपेण स्वरूपेण भान नहीं होता है स्वरूपेण परिचिन्न नहीं है अभिवंशक उपाधि परिचिन होने से परिचिन बुद्धि होती चिद्रूप सर्वव्यापी सदा करूँ जो सिद्रूप आपका स्वरूप है वो तो सदा सर्वव्यापी हमेशा ही व्यापक है ज्ञान हो अथवा अज्ञानी हो सबका आत्मा व्यापक जब ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा आत्मा व्यापक है या परिचय है व्यापक ज्ञान होने के पहले व्यापक है अज्ञानी का आत्मा व्यापक है परिचय नहीं। हाँ ज्ञान हो अथवा न हो आत्मा तो व्यापक है कोई अपने मान ले में परिचय हो तो परिचय हो जाएगा वो तो व्यापक ही है सर्वव्यापी सदा खलुचित रूप सदा अज्ञान अवस्था में सो जाते समय आत्मा व्यापक रहेगा परिचित हो जाएगा व्यापक है आत्मा निरवे वे हमेशा ही व्यापक है तथो जीवात्मा ब्रह्मे बीवा ब्रह्म ही है से ब्रह्म से भिन्न नहीं सर्वम खरीदम ब्रह्म श्रुति कहती सब ब्रह्म ही है ब्रह्म से भिन्न क्या है कुछ भी नहीं सर्वम ब्रह्म इसलिए जो प्रत्येक आत्मा वो ब्रह्म से भिन्न होगा प्रत्येक प्रत्येगात्मा यदि ब्रह्म से भिन्न हो जाएगा सब प्रत्येक आत्मा को ब्रह्म से अलग कर देंगे तब तो ब्रह्म भी परिचिन्न हो जाएगा व्यापक रहेगा व्यापक ब्रह्म से यदि प्रत्येक आत्मा को अलग कर देंगे तब तो ब्रह्म भी परिचिन हो जाएगा तो इसलिए जितने प्रत्येक आत्मा सर्वम ब्रह्म वासुदेव सर्वम एक अद्वितीय तत्व उसको जीव ब्रह्म कितने नाम से कहते हैं वा एक ही है नीव से ब्रह्म अभेद असंगत जीव ब्रह्म से अभिन्न कहते हो जीव में ब्रह्म का अभेद जो कहते हो असंगत पहले ब्रह्मत तो सिद्ध हो मैं ब्रह्म हूं ऐसे ज्ञान होता है मैं ब्रह्म हूं तब अज्ञानी की निवृति होगी ब्रह्म कोई वस्तु हो तो जीव से ब्रह्म अभिन्न होगा ब्रह्म ही जति नहीं हो ब्रह्म है कर क्या प्रमाण है ब्रह्म है ब्रह्म ही सिद्ध नहीं है ब्रह्म कौन किसको कहते मालूम है ब्रह्म वृद्ध धातु से बनता है ब्रिंगेर नो अच्छ ब्रिवृद्धातु से मन प्रत्यु होता है माने में और उपधाम जो न है उसको अ हो जाएगा उपधाम क्या है न को अ होगा अने पर व्री, व्री में दी के आगे अ आएगा तो यौन हो जाए ब्रह बन जाएगा धातु जा व्री, व्री ही जाए ब्रहि वो इकार के वृंगि वृंग में ब्री आगे नकार आगे हकार मानिन प्रत्यय करो न को अ कर दो मानिन करेगा मन ब्रह्म मन ये ब्रह्म है व्यापक व्यापके अपरिछिन्न देश काल वस्तु परिचड़ सर्व व्यापक ब्रह्म ब्रह्म शब्द का अर्थ व्यापक है यही से व्यापक ब्रह्म कहा है देश काल वस्तु परिचद शून्यम वस्तु ब्रह्म उचित जो वस्तु देश परिचिन नहीं हो काल परिचिन्न नहीं हो वस्तु परिचिन्न नहीं हो उसको ब्रह्म कहा जाता है ये वस्तु देश परिचिन्न है कैसे पता चला देश परिचिन है एक देश में है अन्य देश में नहीं है. इस पुष्प का अभाव कहीं होता है बहुत स्थानीय अभाव है किसका अभाव पुष्पस्य से अभाव यश अभाव प्रतियोगी। अभाव कस्य अभाव से प्रतीक पुष्पम। जिस जो अभाव का प्रतीक होता है ये पुष्प का अत्यंत अभाव है कहीं? हाँ है कहीं? यहाँ मेरे हाथ पर आप लोगों के हाथ ये पुष्प है और बाकी बाहर कहीं ये पुष्प पेड़ में या नहीं ये पेड़ में ये पुष्प नहीं ये जो पुष्प नहीं इसके समान बहुत पूरे पेड़ में लगे ये पुल किस पेड़ में है तो बता ले आओ ये पुल मेरे हाथों में जो पुष्प है ये भी वो पुल है ये दोनों एक है क्या तो ये पुल पुष्प पेड़ में मिलेगा नहीं ये एक यही और कहीं नहीं इसके अत्यंत अभाव है जो अत्यंता भाव का प्रतीक होता है होता है देश परिचि देश परिचिन्न कौन होगा अत्यंता भाव प्रतियोगी इसमें न्हा देश परिच्छेद है जिसमें देश परिच्छेद रहेगा उसको कहेंगे देश परिच्छिन्न इस पुष्प में क्या है देश परिच्छेद देश परिच्छेद दे क्या होगा अत्यंत भाव प्रतियोगी होता है देश परिच्छिन्न ये अत्यंता भाव का प्रतियोगी देश परिच्छिन्न देश परिच्छि में देश परिच्छेद रहेगा भिन्न में भेद रहता है भिन्न में क्या रहेगा भेद बाला को भिन्न कहते परिच्छेदाला को परिचिन कहेंगे यह परिचिन है देश परिचिन्न क्योंकि इसमें देश परिच्छेद रहता है देश परिचिन्न हो गया अत्यंताभाव का प्रतियोगी अत्यंताभाव प्रतियोगी क्या हुआ देश परिचिन्न उसमें रहेगा अत्यंताभाव प्रतियोगित्व गो में गो तो नहीं मनुष्य में मनुष्यत्व अत्यंताभाव प्रतियोगी में क्या रहेगा अत्यंताभाव प्रतियोगित्व ये देश परिच्छेद है देश परिच्छेद क्या है अत्यंताभाव प्रतियोगित्व याद रखना देश परिच्छेद क्या है अत्यंताभाव प्रतियोगित्व और देश परिच्छि कौन होता है अत्यंताभाव प्रतियोगी प्रतियोगी प्रतियोगिता से भेद है। अत्यंताभाव प्रतियोगी होता है देश परिचिन उसमें रहेगा देश परिच्छेद अत्यंताभाव प्रतियोगित्व देश परिचय क्या है अत्यंताभाव प्रतियोगित्व देश परिचय कारण में भावा है अत्यंताभाव प्रतियोगी ये कारण अब त्व यहाँ का छोड़ दिया वहां तो जोड़ दिया गलत हो गया जिस प्रकार भाव का प्रतियोगि हुआ पुष्प इस प्रकार ये पुष्प की उत्पत्ति हुई उत्पत्ति के पहले पुष्प था पुष्प का अभाव था इसी वस्तु की उत्पत्ति के पहले जो अभाव था उसका नाम होता है प्राग अभाव प्रागंतर पहले उत्पत्ति के पहले इसका अभाव था इस अभाव का नाम क्या है प्राग अभाव ये पुष्प का प्राग अभाव कब था कब था पुष्प की उत्पत्ति के पहले क्या था पुष्प का प्राग अभाव कस्य अभाव यश अभाव सप्रतियोगी पुष्प का जो प्राग भाव था उसका प्रतियोगी कौन है पुष्प ये प्राग का प्रतियोगी है ये प्रागभाव का जो प्रतियोगी है ये नित्य होगा पहले नहीं था जो नित्य होगा अच्छा इसका ध्वंस हो सकता है ना सो सकता है कश्य ध्वंस पुष्प तो ध्वंस का प्रतियोगी भी पुष्प है जो प्रागभाव का प्रतियोगी हो अथवा ध्वंस का प्रतियोगी हो उसको कहते काल परिचिन्न ये है गभाव प्रतियोगी हो अथवा ध्वंस प्रतियोगी हो इसको कहते हैं काल परिच्छिन्न एक काल में है अन्य काल में नहीं इसको नष्ट करने के बाद ये रहेगा अभी, अभी रहा इसका भी पुष्प नहीं रहा ध्वंस हो गया तो ध्वंस का भी प्रतियोगी है तो काल परिच्छिन्न कौन होता है रागभाव प्रतियोगी हो अथवा ध्वंस प्रतिगो इसमें पुष्प में काल परिच्छेद क्या है क्या है पुष्प में काल परिच्छेद क्या होगा ध्वंस प्रति हाँ ध्वंस प्रतियोगितम प्राग भाव प्रतियोगित्व अथवा ध्वंस प्रतियोगित्व प्रतिवितम इसका नाम काल परिच्छेद काल परिच्छेद क्या है प्रागभाव प्रतियोगितम अथवा ध्वंस प्रतियोगित्व ये काल परिच्छेद है और काल परिचेद न कौन होगा जो प्रागभाव का प्रतिवित हो अथवा ध्वंस का प्रतियोगी प्रतियोगी शब्द से डरना नहीं जिसका अभाव होता है उसको प्रतियोगी शब्द से कहते हैं जिसका अभाव इसका प्राग अभाव होता है उत्पत्ति के पहले इसलिए प्राग का प्रतियोगी इसका ध्वंस हो सकता है इसलिए ध्वंस प्रतियोगी जिसका ध्वंस होता है जिसकी उत्पत्ति हो जिसका नाश हो, होता है काल परिचणा अच्छा जी उत्पत्ति नहीं होती कितु नाश होता है वो काल होगा उत्पत्ति नहीं होती किंतु नाश, नाश होता है तो क्या होगा काल परिचिन होगा नाश होता है तो काल परिचन्न हो गया आगे नहीं रहेगा अच्छा नाश नहीं होता है किन्दु उत्पत्ति होती है वो काल परिचन्न होगा तो भी होगा क्योंकि पहले नहीं था अच्छा ऐसे कोई पदार्थ है जिसकी उत्पत्ति हो और नाश नहीं हो ध्वंस ध्वंस की उत्पत्ति होती है ध्वंस का नाश नहीं होगा देखे पुष्प है किसका ध्वंस होगा देखो ध्वंस हो गया नष्ट हो गया ना नहीं ये ध्वंस को कोई नष्ट करो ये जो ध्वंस हो गया ध्वंस का नाश्ट किसके द्वारा होगा ये न्यायिको कहते ध्वंस का नाश नहीं होता है वेदांती कहते नाश होता है ये लोग ध्वंस का नाश नहीं होता है ध्वंस की उत्पत्ति होती है देखो अभी ध्वंस की उत्पत्ति भी पहले नहीं था किन्तु नाश नहीं होता है तो ध्वंस काल परिचिन काल परिचन्न अनित्य है काल परिचन्न इसको तर्क संग्रह में अनित्य कहते हैं अच्छा एक ऐसा हो जिसकी उत्पत्ति नहीं होती है किन्दु नाश हो जाता है प्रागभाव पुष्प के पहले जो अभाव था प्राग भाव प्रागवाह की उत्पत्ति होती है ना उत्पत्ति नहीं होती है और उत्पत्ति प्रागह की उत्पत्ति ध्वंस होता है प्राग्रह का ध्वंस होता है जब कार्य बन जाएगा प्रागवा अनुष्ट हो गया वो भी अनित्य है जिसकी उत्पत्ति होती है वो प्रागह का प्रतियोगी जिसका ध्वंस होता है वो ध्वंस का प्रतियोगी प्रागह प्रतियोगी हो ध्वंस प्रतियोगी ये दोनों काल परिचि है देश परिचन्न काल परिचन्न हो गया और एक होता वस्तु परिचिन्न वस्तु परिचन्न होता है जो अन्योन्या भाव का प्रतियोगी घट पटोन ये पट है पट से भिन्न है पट से भिन्न है पट का भेद इसमें रहेगा भेद कस्य पटस्य भेद का पृथ्वी कौन होगा पट पट का भेद रहेगा इसका भेद पट में रहेगा पुष्प का भेद पट में है पट का भेद पुष्प में है तो भेद का पृथ्वी कौन हुआ पुष्प भी होता है पट भी होता है भेद का तो अनोन भाव भेद का क्या था भेद को ही भाव न्याय में कहते भेद उस पर से भिन्न है पटा, भिन्न होता है वही जिसमें भेद रहिया, है। भेद रहने से भिन्न होता है अन्यन्याय भाव का जो प्रतियोगी होता है वो तो वस्तु परिचिन एक वस्तु है अन्य वस्तु नहीं अन्यन्याय भाव का प्रतियोगी क्या होगा वस्तु परिचिन्न उसमें रहेगा वस्तु परिच्छेद इस वस्तु में क्या रहेगा वस्तु परिच्छेद वस्तु परिच्छेद क्या होगा अन्य अन्यन्याय भाव प्रतियोगित्व वस्तु परिच्छेद अभी मैं प्रश्न पूछता उत्तर देना काल परिच्छेद कह देश परिच्छेद कह अत्यंताभाव प्रतियोगित्व देश परिच्छेद क्या है अत्यंताभाव प्रतियोगित्व बोलो सबू ये क्या है देश परिच्छेद और काल परिच्छेद क्या है प्राग भाव प्रतियोगित्व धवंस प्रतियोगित्व वाह ये क्या है काल परिच्छेद और वस्तु परिचेद क्या है अन्य भाव प्रतियोगित्व अन्य भाव प्रतियोगित्व तो क्या है वस्तु परिचेद और वस्तु परिचि कौन होगा अन्यन्या भाव का प्रतियोगी देश परिचन्न कौन होगा अत्यंता अत भाव का प्रतियोगी और काल परिच्छेद क्या होगा प्रतियोगितम ध्वस प्रतियोगितम व काल परिचिन कौन होगा प्रत्येक प्रतियोगी ध्वंस प्रतियोगी काल परिचि है अन्योन्या भाव का प्रतियोगी क्या है लुगी। लुगी। वस्तु वस्तु अत्यंता परिचिन्न अत्यंताभाव प्रतियोगितम कि अत्यंताभाव प्रतियोगितम देश परिच्छेद नोट कर रखना काल पुछेंगे देश परिच्छेद दे क्या है अत्यंताभाव प्रत्योहितम देश परिचन्न क्या है अत्यंता भाव प्रतियोगी वस्तु परिचेद क्या है अन्य भाव प्रत्योहितम वस्तु परिचयन क्या है अन्य प्रतियोगी ये ब्रह्म देश परिचन्न दे है या नहीं काल परिचन्न है वस्तु परिचन्न भी नहीं है ब्रह्म का अभाव किस देश में है किस काल में है ब्रह्म से भिन्न कोई वस्तु है इसलिए ब्रह्म देश परिच्छिन्न नहीं काल परिच्छिन्न नहीं हरे वस्तु परिचन्न नहीं ब्रह्म में देश परिच्छेद रहेगा घट में देश परिच्छित रहेगा क्या रहेगा देश परिच्छ क्या है अत्यंत अभाव प्रत्युहितम घट में काल परिच्छेद रहेगा क्या रहेगा काल परिचद घट में है क्या है काल प्रागा प्रतितम दश दोष घटा वस्तु परिचय है वस्तु परिचय क्या चीजे अन्य अभाव प्रतियोगी घट में वस्तु परिचय रहेगा वस्तु परिचद क्या है अन्य अभाव प्रतियोगितम ब्रह्म में देश परिचद है काल परिच्छद है वस्तु परिचद है तीनों परिचे रहते ब्रह्मा, देश काल वस्तु परिचे शून्य शून्य वस्तु ही ब्रह्म उचित ब्रह्म देश परिच्छेद काल परिचे वस्तु परिचेद शून्य ब्रह्म में देश परिचद है काल परिचद है वस्तु परिचद नहीं है किंतु पूरे शंका करने वाले कहता है ऐसे वस्तु कहा हो देश काल वस्तु परिचद नहीं हो ऐसे न चंभवती ये संभव नहीं देश काल वस्तु परिचित रही वस्तु